रामाज्ञा प्रश्न सर्ग सप्तक पाँच विप्र एक बालक मृतकाम द्वार दंपत बिलपत शोक यति आरत करत पुकार एक ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने अपना मरा बालक लाकर श्री राम के द्वार पर रख दिया पति पत्नी शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए पुकार कर रहे थे प्रश्न फल अशुभ है राम सोच संकोच बस सचिव संताप बालक अकाल भय राजकोच के ही पाप से राम जी संकोच के कारण चिंता में पड़ गए मंत्री दुख से व्याकुल हो गए कि श्री राम के राज्य में किसके पाप से बालक की असमय में मृत्यु हुई प्रश्नफल फल निकृष्ट है विबुद विमल पानी गगन हेत प्रजा अपचार राम राज परिणाम भलिए विचार उसी समय आकाश से निर्मल स्पष्ट देववाणी हुई किसका कारण प्रजा के किसी व्यक्ति का दूषित आचरण है शीघ्र विचार कीजिए राम राज्य में परिणाम तो उत्तम ही होगा चिंता दूर होगी कौशल कृपाल चित बालक बालक दी नदी आय कुशल कल्याण सुबह रोगी उठे नहाय दयालु हृदय श्री नाथ रघुनाथ जी ने ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दिया यह शगुन शुभ है कुशल एवं कल्याण का सूचक है रोगी नहाकर उठ खड़ा होगा बालक जिया किसब कहत उठा जन सोय सोच विमोचन सगुन शुभ राम कृपा भल होई। ब्राह्मण के बालक को जीवित हो उठा देख सब कहने लगे मानो यह सोकर उठा है यह शुभ शकुन सोच को दूर करने वाला है श्री राम की कृपा से भलाई होगी भय जान सुलभ सकल कल्याण श्री राम की कृपा से पत्थर अहल्या सुंदरी स्त्री हो गई पर्वत समुद्र पर तैरने लगे और मृतक बालक जी उठा यह संसार जानता है यह शकुन शुभ है तभी कल्याण सरलता से प्राप्त होंगे केवट बिहंग निश्चर विहंग सम्मान तुलसी रघुपर की कृपा शकुन सुमंगल खान केवट निषाद राजगुह राक्षस विभीषण पक्षी जटायु एवं पशुओं बांडरों को श्री रघुनाथ जी ने कृपा करके आदर देकर सत्पुरुष बना दिया तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सकुन उत्तम मंगलों की खान है सब राम राज राजत सक धर्म निरत नर नार्य राग नरोख सुल राम के राज्य में सभी स्त्री पुरुष धर्माचरण में लगे हुए शोभित हैं राग अर्थात शक्ति क्रोध दोष कामादि और दुख किसी को नहीं है सबको चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष सुलभ है प्रश्न फल श्रेष्ठ है अग उलूक झगड़ झगरत गए अब जहां रघुराव नेगुन बेबर झगड़ हो ये धर्म ने आओ गिद्ध पक्षी और उल्लू झगड़ा करते हुए अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के पास गए यह सकुन अच्छा है झगड़ा सुलझ जाएगा पूर्वक न्याय होगा किसी वन में रहने वाले गीत और उल्लू एक वृक्ष के खोडर के लिए झगड़ रहे दोनों उसे अपना घर बतलाते थे निर्णय कराने के लिए दोनों अयोध्या आए रघुनाथ जी के पूछने पर गिद्ध ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी पर जब से मनुष्य बसने लगे तब से यह खोड़ मेरे अधिकार में चला आया है उल्लू ने बताया प्रभो पृथ्वी पर जब से वृक्षों की उत्पत्ति हुई तब से मैं उसमें रहता हूँ दोनों की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उल्लू को वह खोड़ दिला दिया जति संवाद होत पानी अर्थात सन्यासी और कुत्ते का संवाद सुनकर अपने चित्त में समझकर शकुन बताऊंगा कि सूर्यवंश भूषण श्री रघुनाथ जी के नगर अयोध्या में दूध पानी पृथक होता सच्चा न्याय प्राप्त होता है दिवाद में सत्य की विजय होगी श्री राम के दरबार में एक बार एक कुत्ता पहुंचा उसने कहा मुझे सर्वार्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने निरपराध मारा है ब्राह्मण बुलाया गया उसने अपराध स्वीकार कर लिया वह दरिद्र था भिक्षा न मिलने से भूखा था क्षुधा के झुंझलाहट में उसने कुत्ते को अकारण मारा था कुत्ते ने ही उसके लिए दंड चुना कि ब्राह्मण कालंजर के मठ का मठाधीत बना दिया जाए ब्राह्मण मठाधीत बना दिया गया पूछने पर कुत्ते ने बताया मैं पुरुज में वहीं का मठाधीश था अत्यंत सावधानी से आचरण करता था किंतु तो भूल से देवांग खा लेने के कारण मेरी यह गति हुई यह ब्राह्मण मठाधीश होकर प्रमात करेगा तो नरक में ही जाएगा राम करहि सब कुचर सदा अबागी लोग लोग श्री जानकी जी को कलंक लगाकर श्री राम की निंदा करते हैं जगत के लोग सदा से अभागे हैं ऐसी बात कहते उन्हें संकोच और शंका भी नहीं होती अप्यस् होगा सती शिरोमणि यतझी राखिलो गुचिर राम सहे दुसह दु दुख सगुन ग्रिय वियोग परिणाम श्री राम ने सती शिरोमणि श्री जानकी जी का त्याग करके लोगों की रुचि रखी और स्वयं असहनी दुख सहा इस अपस्कुन का फल परिणाम में प्रियजन का है। वर्ण धर्म आश्रम धर्म धर्मिरत सुखी सब लोग राम राज मंगल सगुण सफल जाग जप योग श्री राम के राज्य में सब लोग अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में लगे हुए हैं अति सुखी हैं, यह सकुन मंगल सूचक है यज्ञ जप और योग सफल होगा बाज मेध अगणित किए दिए दान बहुभात तुलसी राजा राम जग सगुण मंगल पाति तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज श्री राम ने अगणित अश्वेध यज्ञ किए और अनेक प्रकार से दान दिए संसार में यह शकुन श्रेष्ठ मंगलों की परंपरा का द्योतक है सप्तक सात असमंजस बढ़ शगुण गीता रामोग गवन विदय सकलेस बड़ पराभ रोग श्री तेताराम का वियोग हो जाने से यह सकुन भारी असमंजस का सूचक है विदेश जाना होगा बड़ा कष्ट होगा हानि पराजय तथा रोग का शिकार बनना होगा मानियधम प्रभु परिहरी पशतात रुचै न समाज न राज सुख मनमि न कृषगात ऐसा मानना विश्वास करना चाहिए कि बिना किसी अपराध के से जान जानकी जी का त्याग करके प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं उन्हें समाज में रहना तथा राज्य का सुख अच्छा नहीं लगता चित्त खिन्न रहता है तथा शरीर दुर्बल हो गया है प्रश्न फल निकृष्ट है पुत्र लाभ लो कुशन शगुन सुहावन होय समाचार मंगल कुशल सुगल सुनाई कोई लव कुश का जन्म पुत्र प्राप्ति का सूचक शुभ शकुन है कोई आनंद मंगल का सुखदायी समाचार सुनाएगा राजसभा लव कुश राजसभा लव कुश ललित किए राम गुणगान राम समाज सगुन शुभ सुज लाभ सम्मान लव कुश ने राजसभा में सुंदर मथुर स्वर्म श्री राम के गुणों का गान किया यह शुभ शकुन राज समाज में स्वयश तथा सम्मान की प्राप्ति का सूचक है लोक लोक सहित आनी सी सुनी सकुन शोक परिणाम महर्षि उसके साथ सीता जी को ले आए हैं यह सुनकर श्री राम के चित्त में प्रसन्नता हुई इस सकुन का फल यह जानना चाहिए कि मन में पहले प्रसन्नता पर अंत में शोक होगा अनगुण अति अशुभ सीता अवनि प्रभे समय शोक कलह कलंक कले जानक जी जेका पृथ्वी में प्रवेश कर जाना अनर्थ करने वाला अत्यंत अशुभ है यह संताप भय झगड़े और कष्ट का समय है शुभगन उमचरित महचार राम भगत हित सफल सब तुलसी विमल विचार यह उन्चास दोहो वाला छठा स्वर्ग रामचरित्रमय होने से बड़ा ही सुंदर है तुलसीदास जी कहते हैं कि शकुन मंगलमय है राम भक्तों के लिए प्रत्येक निर्मल निष्पाप विचार सफल होगा